जिस मित्र को जेल में डाल दे राजा का कोई मित्र नहीं होता राजा किसी का मित्र नहीं होता और न तो किसी का भाई बंधु होता है रावण ने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कुबेर जी हमारे बड़े भाई है तो प्रहस्त ने कहा की रावण तुम हमारी बात सुनो तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए नाभीता राजधर्मा नीतिशास्त्रम नीति तो तुमने राजधर्म का अध्ययन नहीं किया है न नीतिशास्त्र का अध्ययन किया है तुम ऐसा कैसे बोलते हो चूराराम नहीं सौघ्राश्रम तरणुमय बदत प्रभो जो बहादुर लोग होते हैं वो भाईचारा नहीं मानते हैं यही राजनीति है आ, देखो कच्चक के पुत्र देवता और दैत्य दोनों है ये हमेशा से आपस में लड़ाई करते आए हैं और देखो देवता लोगों ने अब भी हमसे बहर किया है और हमारी लंका छीन ली है तो अब रावण को चाहिए कि देवताओं पर विजय प्राप्त करें और आ, आ, आ, अपनी लंका जीत ले अब तो महाराज एक को दशक ग्री स्वभाव से ही गुप्त था रावण और आ, आ, उसको सलाह देने वाले भी मिल गए गुस्सा तो। अब तो क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल लाल हो गयी और झट उसने लंका की चढ़ाई कर दी लंका पर और प्रहस् को दूध के रूप में भेजा और कुबेर से कह दिया कि तुम निकल जाओ ये लंका हमारी है और इस तरह लंका पर आक्रमण करके वो राजक्षसों के साथ आनंद से रहने लगा और कुबेर जी जो हैं, वो अपने पिता की आज्ञा मान करके लंका छोड़ करके दूसरी चली जगह चले गए कैलाश शिखर पर चले गए और वहाँ तपस्या करके उन्होंने शंकर जी को संतुष्ट किया तेन सक्ष मनुप्राप्ति और तेन वो परिपालित अलगाम नगरी तस् निर्म में विश्वकर्मणा शंकर जी और कुबेर जी की मित्रता हो गयी शिव जी ने उनका परिपालन किया और वही विश्वकर्मा को बुला करके अलका नगरी का निर्माण करवा दिया और कुबेर को दीक्षाल बना दिया शंकर जी ने और अपने भक्तों में गिन करके उनकी रक्षा की राक्षस तो चाहते थे कि कुबेर को रहने की कोई जगह न मिले और उनको खाने को न मिले लेकिन ईश्वर जिसके अनुकूल होता है उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता अब राक्षसों ने रावण का अभिषेक किया लंका में और भाई भी उसके साथ रहने लगे और ये दुष्ट जो हैं ये त्रिलोकी को दुख पहुंचाने लगे असल में व्यवहार उस मनुष्य को नहीं मालूम है जो अपना सुख तो देख सकता है लेकिन दूसरे के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता व्यवहार का सार यही है कि अपने को तकलीफ भले पहुंच जाए अपने मन के खिलाफ भले हो जाए लेकिन दूसरे के मन के विपरीत न किया जाए ये व्यवहार का सार है दूसरे को तकलीफ न पहुंचाई जाए ये व्यवहार का सार है लेकिन असुर का व्यवहार ही ऐसा होता है कि वो अपने सुख और स्वार्थ के लिए अपने सुख और स्वार्थ के लिए त्रिलोकी को कष्ट पहुंचाते हैं वो ईश्वर के साथ लड़ाई करने को तैयार तीनों लोग को तकलीफ देने को तैयार तो इस तरह ये रावण आदि जो हैं, ये तीनों लोग को तकलीफ देने लगे अब इनकी जो बहन थी विकट रूपिणी भगनी कालखंजायद विकट रूपिणी दिद्द नाम महामाई नि चढ़ा इन लोगों ने अपनी बहन का दान ये। जो विकराल बदना बहन थी उसको कालखंड के वंश में उत्पन्न विद्युत जिह नामक राक्षस से उन्होंने कर दिया हम लोग कभी गांव आओ में निकलते हैं ना तो लोग पूछते हैं महाराज खा के पति का क्या नाम था ऐसे किसके भी आई हुई थी रावण के नाना का क्या नाम था महाराज ऐसे अब उसमें परीक्षा होती है कि ये रामायण इन्होंने पढ़ा है कि नहीं याद करके रखते हैं गाँव वो तो बड़ा महामायावी निशाचर था इसके बाद मयासुर जो था जो रचना कर्म में बड़ा निपुण था उसने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया और एक दहेज में उसने ऐसी अमोघ शक्ति दी कि एक बार किसी पर वो चलाई जाए तो वो बचे नहीं बिरोचन की बिरोचन के पुत्र बलि की दौहित्री थी बृत्रज्वाला उसका विवाह कुंभकर्ण से हुआ कुंभकर्ण की पत्नी का आपको नाम मालूम है बोले नहीं महाराज हमको तो नहीं मालूम है तो उसका नाम था वृत्रज्वाला स्वयं तो तो ला करके उस दिया कुंभकर्ण ने अपहरण नहीं किया गंधर्वराज की पुत्री थी सैलूष की गं, गं, गंधर्वराज सैलूष की पुत्री थी उसका विवाह विभीषण के लिए हुआ विभीषण के साथ हुआ उसका नाम था करमा अब मंदोदरी से पुत्र हुआ मेघनाथ उस जो पैदा हुआ मेघ के समान गर्दना करने लग गया और ये आप जो सुन रहे हैं ये रामचरित्र को शांत धराने के लिए है जिन असुरों को रामचंद्र भगवान ने मारा था लक्ष्मण ने मारा था वो कितने दुष्ट थे और उनको कितने बड़े बड़े वरदान प्राप्त थे यदि भगवान उनको न मारते तो वो दूसरे से मर नहीं सकते ये जो फल नायक के चरित्र का वर्णन है ये जो असली नायक है उनके चरित्र के उत्कर्ष के लिए है ये मेघनाद वो है जो जन्म के समय ही बादल की तरह गरजने लगा लोगों ने कहा यह मेघनाद मेघनाद है अब कुंभकर्ण तो सो गया कि हमको तो नींद सता रही है वो तो सो गया और कुम्भकर्ण को निद्रा आ गई रावण लोगों को रुलाने का काम करने लगा रावण उसको कहते हैं कि जहाँ रावण जाए वहां बस कोलाहल मच जाए रावण आया रावण आया लोग घर द्वार अपना बंद करके गांव में से निकल के जंगल में चले जाए घर में छिप जाए ब्राह्मण ऋषि देवता दानव किन्नर देवस्त्री मनुष्य सबको मारने लगा जब धन कुबेर जी को मालूम हुआ कि रावण बहुत उत्पात मचा रहा है तो वो छोटा भाई है बड़े भाई का धर्म होता है कि तो छोटे भाई को समझावे तो तुरंत कुबेर जी रावण के पास गए और उसके पास खबर भेजी कि आपको अधर्म नहीं करना चाहिए अब तो रावण को और क्रोध आ गया और चला गया वो कुबेर की अलका में और जाके कुबेर को जीत लिया और उनका जो विमान था पुष्पक विमान वो भी ले लिया इसके बाद रावण ने जम को वरुण को और स्वर्ग में जाके देवराज इंद्र को सबको उसने युद्ध में जीत लिया इंद्र को देवता को सबको जीत लिया नारायण अब मैं जब मेघनाद को मालूम हुआ कि इंद्र अभी रावण के बस में नहीं हुए तो मेघनाद स्वर्ग में गया और उसने जा करके इंद्र को बांध लिया इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण ही उसका नाम इंद्रजीत हुआ बड़ा भयंकर युद्ध करके इंद्र के साथ इंद्र को बांध लिया था मेघनाद ने इंद्रम गृहित बसवा सौ मेघनादो महाबल मो चैसवा तु पितरम इंद्र को लेकर के बाद के मेघनाद लंका में आया फिर ब्रह्मा जी ने आकर के उसके बदले में मेघनाद को बहुत बार दिया हो तुष्टिकरण किया आ, भाई मेघनाद तेरा जो जो मन हो तो वर मांग लो और इंद्र को छोड़ दो फिर ब्रह्मा जी ने उसको बहुत बरदान दिया और अपने महल में चले गए और सबको तपस्या करने पर वरदान मिलता है लेकिन मेघनाद को तो अपना पौरुष बन दिखाने से वरदान मिला था और रावण ने एक दिन जाकर के कैलाश को ही तोल दिया क्योंकि उसकी भुजाएं बहुत थी और उनमें खुजली होती थी काम किए बिना तो जाकर के उसने कैलाश को उठा लिया और नंदीश्वर ने साफ दे दिया कि देख बानर और मनुष्य तेरा नाश कर देंगे नंदीश्वर जी को क्रोध आ गया फिर भी उसने उनकी कोई परवाह नहीं की वो जो है है, है, है नगर के राजा थे आ, आ, वहां पहुंच गया रावण तो उसने तो रावण को बांध ही दिया शहस्त्रार्जुन ने कार्त श्रार्जुन ने बांध लिया तो पुलस् पुलस् आते कि भाई ये हमारा पौत्र है ऐसा कह करके उसको छुड़ा दिया हमारे बाबा कहते थे हमारे बाबा पितामा वो कथा करते थे भागवत की तो कहते थे कि ये रीवा के पास कोई रेवा नदी है रेवा अच्छा। अब दोनों जब एक हो जाते हैं तब नर्मदा को भी रेवा कहते हैं और रेवा को भी नर्मदा कहते हैं लेकिन उसके पहले एक है तो एक दिन एक दिन रावण वहां किनारे बैठ करके कर रहा था कुछ पूजा पत्री इसी बीच में सहस्रार्जुन कार्तिक ये इन्होंने अपने हाथों से एक हजार हाथों से धारा को रोक लिया और पानी को पानी बढ़ा और स्त्रियों के साथ क्रीडा करने लगे तो उससे रावण की पूजा पत्री बह गई जब बह गई तब वो देखने के लिए गया कि ये क्यों हमारी पूजा पत्री बह गई है तो ये बात कथा तो है ही पुराणों में उसके बाद पकड़ लिया कार्तगीर जर्जुन ने और अपने घर में ले गए तो जब वो ठाकुर जी की पूजा करने लगे तो इन्होंने कहा कि इसका सिर बहुत बढ़िया है और दस दस सिर है तो दस बिया जला के रावण से सिर पर रख दिए हाँ बोले कि देखो हिलना डोलना नहीं अगर हमारा एक बिया भी गिरा और बुझा और तेल एक खूंद भी खराब हुआ तो हमको हमें तीन पाठ से छोड़ देंगे। अब वो महाराज चौबीस घंटे तक रावण को ऐसे ही खड़ा रखा तब जाकर के ब्रह्मा जी ने फिर आकर के उसको छुड़ाया तो इस तरह से आ, पुलश्च ऋषि ने जाकर के हय हय से रावण को छुड़ाया उसके बाद बाली के पास आया तो बाली उस समय जा रहा था संघा बंदन करने के लिए तो उसने अपने काख में ही दबा लिया और चारों समुद्र में घूम करके ब्राह्मे से पूरा समुद्रान रावणम मरी चारों समुद्र का मजा दिखाया और उसके बाद छोड़ दिया छोड़ दिया तो रावण देखा भाई ये तो दुश्मन बलवान है शत्रु बलवान हो तो उससे युद्ध नहीं करना चाहिए नीति यही है कि बलवता संघ अपने से कमजोर शत्रु मालूम पड़े तब उससे भले बहर विरोध कर लेकिन शत्रु अगर अपने से बलवान हो तो उससे बहर विरोध नहीं करना चाहिए तो इस तरह से रावण ने तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया और इंद्रजीत उसके साथ कुंभकर्ण उसके साथ और वही इंद्रजीत जिसने इंद्र को बांधकर लंका में रखा था उसको महात्मा लक्ष्मण ने मार दिया और तुमने कुम्भकर्ण को मार दिया तो तुम तो राम साधारण पुरुष नहीं हो भवान नारायण साक्षात जगता महाविक विभू स्वरूप मिदम सर्वम जगत स्थावर जंगमम आप सबके हृदय में रहने वाले प्रवर्तक राम हो और जगत के आदि कर्ता निमित्त कारण तुम हो और तुम्हारे तुम्हारा इस उपादान कारण भी तुम हो तुम ही निश्चित हो और तुम ही तुम्हार हो तुम ही बनाने वाले हो और तुम ही जगत के रूप में बनते हो ये जगत का जो स्थावर जंगम रूप है ये सब तुम्हारा स्वरूप है और ये बात जिसकी समझ में नहीं आती उसकी समझ में ना अवतार आता है ना मूर्ति पूजा आती है न श्राद्ध आता है ना तुलसी पूजा आती है ना, ना पीपल की पूजा आती है ये सब उसकी समझ में आ ही नहीं सकता इसका मूल तत्व ये है कि सारा दुनिया जो बना है इसका मूल मसाला परमेश्वर है मैटर इसका परमेश्वर है इसलिए परमेश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है हमारे भाव की कमी होती है ईश्वर की कमी नहीं होती हमारे भाव की कमी होती है इसलिए ईश्वर की पूजा सब स्त्रियों के अपने अपने पति परमेश्वर होते हैं और सब बच्चों के अपने अपने माँ बाप परमेश्वर होते हैं और सब माताओं के बच्चे परमेश्वर के रूप होते हैं गोपाल होते हैं तो ये बात सभी हो सकती है जब परमेश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ना हो यही वैदिक धर्म की विशेषता है ना ये बाइबल की है ना कुरान की है ना किसी और दूसरे जैन की है ना बौद्ध की है ये संपूर्ण विश्व सृष्टि ही परमेश्वर का स्वरूप है कन्ना तो भी कमलो ब्रह्मा लोक पितामह तुम्हारे नाभि कमल से दुनिया के पितामह ब्रह्मा प्रगट हुए हैं अग्नि तुम्हारे मुख से प्रकट हुआ है वाणी के साथ और बाहू से लोकपाल पैदा हुए हैं, आपकी आँखों से चंद्रमा और सूर्य पैदा हुए हैं और तुम्हारे कानों से दिशा विदिशा पैदा हुई हैं और तुम्हारी नासिका से प्राण पैदा हुआ है और अश्नि कुमार पैदा हुए हैं जंगा जानू उ जघन इनसे भूरलोक घुबर आदि पैदा हुए है आपकी कुक्षी से चारों समुद्र पैदा हुए हैं और आपके स्तन से इंद्र और वरुण और बाल जो हैं वो आपके रेत से पैदा हुए हैं मेघ से जम गुद ऐ ऐसी मृत्यु मनु ऐ ऐसी प्रलोचन रुद्र आपकी अस्थि से पर्वत केश से मेघ और रोम से औषधि और नख से खरादी सु विश्व रूप हो पुरुष हो माया शक्ति हो नाना रूप के धारण कर किए हुए मालूम पड़ते हो ये काल में तुम्हारे ही आश्रय से देवताओं को अमृत पीने के लिए मिलता है ये संपूर्ण विश्व तुमने ही बनाया है और तुम्हारे ही आश्रय से ये सारे जीव या जगत जीवित रहते हैं तो सुम अखिलम्बस्तु व्यवहारे से रागवत एक बड़ी विचित्र बात ये कहते हैं जैसे दूध में घी रहता है इसी प्रकार व्यवहार में भी कोई भी वस्तु है तो वो तुम्हारी ही भक्त है सदभक्तम तो तिलम्ब वस्तु व्यवहारे विराघ ये नहीं कि ये परमार्थ की बात है व्यवहार की बात नहीं है व्यवहार में भी दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब की सब भगवान की भक्त है भगवान की सेवा के लिए ही है भगवान के भक्तों ने ही कहा कि भगवान पृथ्वी पर पांव रखेंगे तो हम धरती बन जाएं जाए भगवान कचौरी खाएंगे तो हम कचौरी बन जाएं परवल खाएंगे तो हम परवल बन जाएं तो ये मैंने भगवान की सेवा के लिए भगवान के जो भक्त हैं वही संपूर्ण वस्तुओं के रूप में प्रकट हुए हैं हम लोग पहचान नहीं पाते हैं देखो जैसे गोपियों की दृष्टि है तो उनको लता भी भगवान का भक्त मालूम पड़ती है वो खिलती है भगवान को खुश करने के लिए पेड़ भी भगवान का भक्त है डूब भी भगवान का भक्त है मोर भगवान का भक्त चिड़िया भगवान का भक्त गाय बछड़ा भगवान का भक्त नदी सरोवर भगवान के भक्त क्योंकि वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के भक्त ही नाना ना रूप में प्रकट होते हैं इसलिए भक्त की दृष्टि से अभक्त कोई होता ही नहीं है जिसकी दृष्टि से कोई अभक्त होता है उसके अंदर भक्ति की कमी है भक्ति की कमी है सदभक्त मछिरम वस्तु व्यवहारे पिराघव सर तिर व्यापतिम पया जैसे दूध में घी रहता है और सारे दूध में व्याप्त रहता है वैसे तुम्हारी भक्ति संपूर्ण विश्व सृष्टि में व्याप्त है सदभा भाष तेर का तव ते ना से नाव भाष से सर्वगम निश्य में कम ताम ज्ञान चक्ष तद भाषा भाषतेर का आपकी ही रोशनी से राम ये सूरज आदि में रोशनी आती है और ये मालूम पड़ते हैं आप सर्वव्यापी हैं नित्य हैं एक हैं ज्ञान चक्षु से आप देखे जाते हैं आपके ज्ञान चक्षु के बिना आपका दर्शन नहीं होता है नाग ज्ञान चक्षु स्वाम पक्ष अंध जैसे अंधा आदमी सूर्य को नहीं देख सकता वैसे अज्ञानी आदमी आपको नहीं देख सकता जब जहाँ परमेश्वर नहीं दिखते हैं, वहाँ अज्ञान ही काम करता है जो गिन विचिनमती स्वदेह परमेश्वरम जो भी लोग इसी से परमेश्वर को ढूंढने के लिए दूर नहीं जाते ये सोचना कि परमेश्वर यहाँ नहीं मिलेगा कहीं दूसरी जगह मिलेगा ये परमात्मा का आदर नहीं है परमात्मा का अनादर है तो जहाँ हम हैं वहीं परमात्मा को ढूंढना अब हम कहाँ हैं ये देखो तो जाता दृष्टा साक्षी सूटस्थ ये जो आत्मदेव है बस उससे बिल्कुल लगा हुआ परमात्मा है तो लगा हुआ कहना भी उसको दूर बनाना बनाना है तो वो तो अपना स्वरूप ही है इसलिए जो लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर में जाते अपने अंदर ही ढूंढते हैं तो ढूंढने की रीति है ये जो अपने आप निगुरा लोग जो है वो पहचाने जाते हैं और पकड़े जाते हैं ये बिल्कुल निगुरे हैं ईश्वर के ढूंढने में और दो चार बात से ही वो पहचान में आ जाते हैं परमेश्वर को ढूंढने की पद्धति है अतन्य रसन मुखी वेदशील शरीर हर्णिस तत्द भक्ति लेस नीता जोगि विचिवन तो ही पश्यत्र नोगिन्वाम विचिवती स्वदेह परमेश्वरम जोगी लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए बैकुंठ में नहीं जाते अपने शरीर में उनको पहचानते हैं को पहचानने का तरीका क्या है बोले देखो तुम अपनी बुद्धि से काम लो वो कैसे काम ले का असन निरसन मुखई है जो चीज तुमको नहीं मालूम पड़ती है कि ये परमात्मा है कि इसमें तो परमात्मा का कोई लक्षण नहीं है ये पैदा हुई है ये मरती है ये अचेतन है जड़ है ये दुख रूप है उसमें भी एक कायदा होता है क्या कायदा होता है कि पहले संसार दुख रूप मालूम पड़ना चाहिए दुख रूप मालूम पड़ने से वैराग्य होता है जब दुख संसार दुख रूप मालूम पड़ने से वैराग्य होता है तब संसार जड़ रूप मालूम पड़ने लगता है जब जड़ रूप मालूम पड़ने से असंगता आती है इसमें कि मैं तो चेतन हूँ और ये जड़ है तब अपनी चेतनता का अनुभव होता है और मालूम पड़ता है कि अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही जगत मालूम पड़ रहा है तब जगत मिथ्या हो जाता है इसलिए अपनी दृष्टि से जो चीज परमेश्वर नहीं मालूम पड़ती है पहले उसको छोड़ो उसको छोड़ो उसको छोड़ो तो जब ऐसी कोई चीज रह जाए जिसको हम ना नहीं बोल सकते जिसका निरसन नहीं कर सकते वहां परमात्मा का बोध होता है वेद का जो सिरो है उपनिषद है रात दिन इसी ढंग से परमात्मा को समझाता है कि जो परमात्मा नहीं है उसको छोड़ो तो ये तब होता है यदि भगवान के चरणार विन्द में प्रीति हो जिसको प्रीति नहीं होगी रुचि नहीं होगी वो तो परमात्मा को ढूंढेगा ही क्यों मुमुखा होए और जिस वस्तु का ज्ञान पाना चाहते हैं मुक्त में प्रीति न तो हो तो मुमुक्षा होए और प्रीति न हो ऐसे कैसे होगा मुक्त को चाहते हैं और मुक्त से प्रीति नहीं है इसका मतलब है दुनिया में तुमको कोई दुख नहीं मालूम पड़ता है कहीं जड़ता नहीं है कहीं बंधन नहीं है या जनता में बंधन में दुख में ही तुमको सुख मिलता है इसलिए वैराग्य नहीं आता तो जब भगवान के चरणों में रूचि होती है तब योगी लोग वेदांत की रीति से अपने भीतर परमात्मा को ढूंढते हैं और विचिन्वो तो ही पश्यंती दिन मात्र नचान्य और जो ढूंढता है वो तुम्हें प्राप्त करता है और जो प्राप्त करता है वह किन्मात्र आत्मा से अभिन्न रूप में ही प्राप्त करता है न चान्य दूसरे रूप से प्राप्त नहीं करता है मया प्रलटित किंचित सर्वज्ञ से सवाग्रता क्षण तुम अर् देवे अनुग्रह भाजनम मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ प्रलाप किया है आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं सबसे सामने अपना ज्ञान नहीं बघारना चाहिए जो सब जानते ही है उसके सामने ज्ञान का क्या बघारना लेकिन मैं आपका अनुग्रह भाजन हूँ इसलिए क्षमा करो दिग्देश काल परिहीन मनन्य चलना सर्वज्ञम ईश्वर अनंत गुणम दुद्क सौमायम भजे रघुपतिं भजता अभिन्नम न दिशा है न, न काल है परमात्मा के स्वरूप है, द्वैत नहीं है एक है तिरमात्र है अक्षर है अज है उसमें चलना फिरना नहीं है सर्वज्ञ ईश्वर अनंत गुण है उसमें माया बिल्कुल नहीं है और जो भजन करने वाले हैं, उनसे अभिन्न है माने भजन करने वाले का जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है तो हम तो ऐसे रामचंद्र का भजन करते हैं अब श्री राम ने कहा कि महाराज आप लोगों ने रावण की बात और वेदनाद की कुम्भकर्ण की तो सुनाई ये जो हमारे भक्त थे तो, भक्त हैं सुग्रीव इनके बड़े भाई बाली इनका जन्म कैसे हुआ ये सूर्य और इंद्र बानर के रूप में कैसे प्रकट हुए ये आप कृपा करके सुनाइए तो वर्णन करते हैं की मेरू पर्वत का स्वर्णमय शिखर है मणि के समान वो चमचम चम चम चमकता है उसमें ब्रह्मा जी की सौ योजन की सभा है उसमें एक बार ब्रह्मा जी कभी योग में बैठे हुए थे कदाचित योगमास्थित ब्रह्मा जी को तो कभी कभी ध्यान लग जाता है ये नहीं कि ब्रह्मा जी को या शंकर जी को हमेशा ध्यान ही लगा रहता है ये तो आजकल के लोग जो है ना वो कहते हमेशा हमारा हमेशा ही ज्ञान लगा रहेगा वो तो ध्यान की दो वृत्ति होना ही माने बीच में फोपर आ गया तो नारायण ये जो वृत्ति का निरंतर जो काल में नहीं होता न स्थान में होता है वृत्ति की निरंतरता तो परमात्मा के स्वरूप में ही होती है माने जब वृत्ति काल को देश को छोड़कर परमात्मा से अभिन्न होगी तब तो निरंतर होगी और यदि वृत्ति किंचित भिन्न है तो वो निरंतर कैसे होगी तो महाराज ब्रह्मा जी की आंख से दो दूध आंसू गिर गए तो ब्रह्मा जी ने जट उन्होंने अपने हाथ से पकड़ लिया और फिक फिर फिर कुछ सोच करके छोड़ दिया उसके धरती पर गिरते एक महाकवि का उसमें उदय हुआ तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि बेटा तुम थोड़े दिन तक हमारे पास रहो इसी ब्रह्मलोक में तुम्हारा श्रेय होगा अब ब्रह्मलोक में रहने लगा बहुत समय बीत जाने के बाद वही रिक्षाधिक हुआ तो वो रिक्षाधिक जो है वो कभी पहाड़ पर विचरण कर रहे थे फल मूल के लिए तो उन्होंने देखी एक बावली और वो बावली मणिशिला की थी तो पानी पीने के लिए उसमें चले गए उसमें उन्होंने एक छाया मई बानर देखा उसको उन्होंने सोचा ऋक्ष ने कि ये कोई हमारा आ, मुकाबला करने वाला प्रति है कोई दुश्मन है तो बावली में कूद पड़े अब वहाँ जाकर देखा तो कोई बनर ही नहीं था फिर निकले महाराज तो जब बाहर निकले तो देखा कि मैं तो सुंदरी स्त्री हूँ बड़ा आश्चर्य हुआ रिक्सराज को अब तो नारायण जब इंद्र ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक से मध्यान्ह के समय लौटने लगे तो उनको वो रिषराज एक स्त्री के रूप में प्राप्त हुए अब तो इंद्र का जो मन है वो डोल गया और उनका जो रेता है वो स्खलित हो गया और बाल पर जा करके गिरा इससे बाली की उत्पत्ति हुई इंद्र तो ने उनको स्वर्ण की माला दी और स्वर्ग में चले गए किसी प्रकार वहां सूर्य भी आए और उन्होंने देखा जो एक सुंदरी स्त्री उनके मन में काम वासना का उदय हुआ और ग्रीवा देश में उनके रेतक का स्खन हुआ तो उससे बड़े भारी महाकाय एक हरि की उत्पत्ति हुई वो सुग्रीव के नाम से प्रसिद्ध हुए बाली और सुग्रीव और हनुमान सा दत्त दफ्ट दत्ता हनुमतम उनकी मदद के लिए सूर्य ने हनुमान को दे दिया क्योंकि हनुमान जी सूर्य के पास ही रहा करते थे तो मदद के लिए दे दिया इस प्रकार श्री सूर्य भगवान तो चले गए अब उन दोनों पुत्रों को लेकर के वो सुंदरी निद्रित हो गई और फिर प्रातः काल उसने देखा कि मैं तो पहले की तरह बानर हूँ मैं स्त्री हूं ही नहीं अब उसने फल मुलादी के द्वारा अपने पुत्रों का पालन पोषण लगी फल मुलादी के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करने लगे बानर के रूप में और ब्रह्मा जी के सामने गए। ब्रह्मा जी ने उनको बहुत आश्वासन दिया और एक देवता दूत को पुकार करके कहा कि देखो दूत तुम मेरे आदेश से इस बानर उत्तम को ग्रह लेकर के जाओ किस किधा दिव्य नगरी है जिसको तो विश्वकर्मा ने बनाया है वहाँ सर्व सौभाग्य से युक्त वो नगरी है वहाँ आ कर के वहाँ जा कर के ये सिंहासन पर इनका अभिषेक कर दो सातों दीप के बानरों के ये अधिपति होंगे और सब बानर रिक्स के बस भरते होंगे जब नारायण राम रूप होकर के वहां आएंगे तब सब के सब बानरों को इकट्ठा करने का वहां काम होगा तो दूस में जा करके ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सब काम कर दिया तो ये किसकिा जो है वो तभी से बानरों की राजधानी हुई और ब्रह्मा की प्रार्थना से जब पृथ्वी का बाहर उतार करने उतारने के लिए रामचंद्र के रूप में आप आए तब जाकर के ये लीला करी अखंड अनंत रूप से आनेश पराक्रम तथापि वर्ण्यते सद लीला मानुष रूपिण आप तो अखंड है अनंत है महाराज आपके लिए ये पराक्रम क्या है फिर भी सत्पुरुष जो हैं जब आप लीला से मनुष्य का रूप धारण करते हैं तब इसका वर्णन करते हैं आपके यक्ष के श्रवण से पाप मिटता है सुख की प्राप्ति होती है बाली सुग्रीव के जन्म का कीर्तन करने से ही मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है क्यों कहिए बाली और सुग्रीव की कथा आपके आश्रित है अथान्याम संप्रव्यामी अब एक और कथा आपको सुनाता हूँ अगस्त जी महाराज श्री रामचंद्र को कथा सुनाते हैं इसी यही कारण है कि दुरात्मा रावण ने सीता जी का हरण किया था तो वो क्या कारण है महाराज कपुरा कृत जुगे राम प्रजापति सुतम विभुम सनत कुमार में एकांत समासी नशा नहा एक दिन ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार एकांत में विराजमान थे। तो रावण उनके पास गया विनयावन तो भूतवा ये दब्रवीत तो बड़े विनय से उनके चरणों में नमस्कार किया और ये उनसे प्रार्थना की सनत कुमार जी आप बताइए इस लोक में सबसे श्रेष्ठ कौन है और देवताओं में बलवान कौन है और देवताओं लोग किसका आश्रय लेकर के युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं ये ब्राह्मण लोग किसके लिए यज्ञ करते हैं योगी लोग किसके लिए ध्यान करते हैं तो प्रभु आप उस स्वरूप उसका स्वरूप हमको बताओ जिसके लिए ये लोग सब करते हैं नक कुमार जी तो सब समझते थे योग की दृष्टि उनको प्राप्त थी रावण के हृदय में क्या है सोच तो समझ गए बोले कि अच्छा बेटा सुन लो भरता जो जगताम नित्यम यज्ञ जन्मादिकम नहीं जो संपूर्ण जगत का स्वामी है और जिसका जन्म मरण कभी नहीं होता है और देवता और दैत्य दोनों जिसको नमस्कार करते हैं उनका नाम है नारायण हरी अविनाशी उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए हैं जो विश्व स्रताओं के पति हैं और उन्होंने ही ये सारे चराचर को बनाया है और उसी नारायण का आश्रय लेकर के ये देवता लोग जो हैं वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं जो भी लोग उसी का ध्यान करते हैं उसी का जप करते हैं रावण ने कहा कि महाराज ये जो विष्णु नारायण जिनका आपने वर्णन किया है इसने तो बहुत दिस दानव और राक्षसों को मारा है तो जिनको इसने मारा है उनको क्या गति मिलती है मर के वो क्या होते हैं? तो सनत कुमार जी ने राक्षस राज रावण से बताया कि देवता लोग जिनको मारते हैं वो तो स्वर्ग में जाते हैं और भोगक क्षय हो जाने पर भ्रष्ट हो फिर वो धरती पर गिरते हैं जो स्वर्ग में जाता है उसको वहां से गिरना पड़ता है और पूर्वार्जितई पुण्य पापई मृंतवंती चौ चो, वो तो अपने पाप पुण्य के फल स्वरूप मरते हैं और पैदा होते हैं परंतु ये विष्णु भगवान जिसको मारते हैं वो न स्वर्ग में जाता है ना नरक में जाता है न कर्म के अनुसार उसकी गति होती है विष्णु ना अपनवंती हरे गतिम विष्णु जिनको मारते हैं उनको तो विष्णु ही मिलते हैं अब तो सनत कुमार की मुख से जो ये बात सुना रावण ने उसने कहा बड़ा ही प्रसन्न बड़ा ही प्रसन्न बोले कि बस बस हम अब कभी मरेंगे तो नारायण के हाथ से मरेंगे और हम तो नारायण से ही युद्ध करेंगे अब कैसी ये बात बने इसके लिए उसके मन में चिंता हो गयी मनस्तम परिज्ञाओ रावण महामुनि उवाच बदसते भिष्टम भविष्य न संशय महामुनि सनतकुमार रावण के मन की बात जान गये और बोले कि बेटा तेरे मन में जो है वो पूरा होगा थोड़े समय तक प्रतीक्षा करो और रावण सुखी हो जाओ फिर सनतकुमार जी ने कहा कि देखो यद्यपि परमात्मा अरूप है फिर भी वो मायावी बहुत है तो उसके स्वरूप का हम वर्णन करते हैं थावरेश्च सर्वेशु नदेशु नदीसुच ओंकार शव सत्य सावित्री पृथ्वी चाह वही जड़ और चेतन नदी और नद सब में ओंकार रूप है सत्य वही है सावित्री वही है और पृथ्वी भी वही है समस्त जगद आधार शेष रूप धरोही सहा वही संपूर्ण जगत के आधार शेष रूप है सब देवता समुद्र काल सूर्य चंद्रमा सूर्योदय दिन रात जमराज वायु अग्नि इंद्र मृत्यु पर्जन्य वसु ब्रह्मा रुद्र दूसरे और जो कुछ है सृष्टि में वो सब परमात्मा का स्वरूप है वही चमकते हैं वही जलते हैं वही रक्षा करते हैं वही खाते हैं उन्हीं की ये सब लीला है ये सनातन विष्णु की ही ये सब लीला है उन्हीं से ये सारी की सारी सृष्टि व्याप्त है चराकर त्रैलोक के व्याप्त है वो नील ताजे खिले हुए कमल दल के समान सांवरे हैं और वो बिजली के समान चमकते हुए वस्त्र को पीले वस्त्र को धारण करते हैं लक्ष्मी जी जो हैं वो सुनहले स्वर्ण तप्त जाम्बू नद के समान लक्ष्मी उनके बामांक में होती हैं और सदा बनी रहती हैं और नारायण आलिंगन करके रहती हैं दूसरे लोग उनको देख नहीं पाते हैं जिनके ऊपर वो कृपा करते हैं वही उनको देख पाते हैं यज्ञ तपस्या दान अध्ययन आदि से कोई चाहे कि हम भगवान को देख ले तो नहीं देख सकता दूसरे किसी उपाय से भी वो नहीं दिखते हैं सदभक्त सदगत प्राणी तक चित्तयी धूत कर्मशयी ही सत्यते भगवान विष्णु, वेदांता मद दृष्टि भी जो भगवान के भक्त हैं जो अपना प्राण उन्हें अर्पित कर देते हैं माने उन्हीं के लिए जीते हैं उन्हीं को सुने उन्हीं को देखे, उन्ही को सोचें तब जिंदा रहते हैं जिनका मन परमात्मा में लगा हुआ है जिनके पाप भूल गए हैं वे लोग विष्णु भगवान को देख सकते हैं तो रावण तुम्हारे मन में उनके दर्शन की इच्छा है ये तो मैं समझ गया तो त्रेता युग में वे राजा के रूप में प्रकट होने वाले हैं विष्णु भगवान देवता और मनुष्यों का भलाई करने के लिए इस पाकू वंश में दशरथ नंदन राम के रूप में वो बनेंगे वे पिता की आज्ञा से अपने भाई लक्ष्मण के साथ और पत्नी के साथ दंडक वन में जाएंगे और वे धर्मात्मा जगन जानकी के साथ वहां विहार करेंगे तो देखो तुमको मैंने विस्तार से सारी बात बता दी अब तुम लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राम का भजन करो इससे तुम्हें राम का दर्शन होगा अब ये सुन करके रावण ने कुछ विचार किया बोल और अगस्त जी कहते हैं कि हे राम रावण ने ये विचार किया कि राम के साथ जब हम विरोध करेंगे तब वो हमको मारेंगे ध्यान भजन से राम हमको नहीं मिलेंगे विरोध करने से मिलेंगे और उनके हाथ से तो हमको मरना है तो मरेंगे तो तभी जब विरोध होगा तो उसने युद्ध की अभिलाषा तुम्हारे लिए थी और बस तुम्हें ढूंढ रहा था सारी दुनिया में कि वो कहा मिल जाए एक दर्शम महाराजो रावणो तीव बुद्धिमान प्रतवान जानकी देवी स्वयात्मब तो का हे महाराज इसीलिए अत्यंत बुद्धिमान रावण ने जानकी देवी का अपहरण किया और इसलिए कि कि तुम उसको मार डालो इं कथा ज पठेल वह श्रवणार्थीना सदा आयुष्यम आरोग्यम अनंत सौख्यम प्राप्त लाभम धनम अक्षय जो इस कथा, कथा का जो श्रवण पठन श्रवण करता है चाहने वालों को जो सुनना चाहते हैं उनको तो आयुष्य आरोग्य और अनंत सौख्य की प्राप्ति होती है अक्षय धन भी मिलता है इसका सार ये है कि जिसको हम लोग बहुत बुरा समझते हैं दुनिया में जिससे घृणा करते हैं ग्लानी करते हैं द्वेष करते हैं दिन समझते हैं उसके भीतर भी कहा भगवान के प्रति प्रेम छिपा है और उसके भीतर भी कहाँ अच्छाई है इसको हम लोग साधारण रूप से जान नहीं सकते इसलिए अच्छा और साधन जितना होता है वो अपने लिए होता है दूसरे के लिए नहीं होता धर्म अपने लिए होता है तो इसमें ध्यान देने की बात यही है कि हम यदि किसी को बुरा नहीं समझेंगे हम सबके हृदय में भक्त और भगवान को देखेंगे भक्ति और भगवान को देखेंगे तो इसमें हमारा कल्याण है तो विधान इसमें यह हुआ विधान इस प्रसंग में ये हुआ कि हमको रावण में भी जब बुराई नहीं देखनी चाहिए उसके हृदय में भी भगवान और भगवान की भक्ति है तो दुनिया में और किसी में बुराई तो देखनी नहीं चाहिए अर्थात अपने हृदय को हमेशा प्रेम और सत्य से परमार्थ से परमात्मा से परिपूर्ण रखना चाहिए अब सायंकाल अध्यात्म रामायण का जो विशेष प्रसंग है राम गीता जिसको कहते हैं वो प्रसंग सायकाल आएगा वो अध्यात्म रामायण का एक द्वितीय प्रसंग है जैसे पहले अध्याय में राम हृदय है वैसे ये उत्तर कांड में राम गीता का प्रसंग है तो वो आपको सुनाएंगे। र्पण दृश्यम नगरी पश्यत्म बैदूत युते प्रबोधसम स्वात्मा श्री तस्म श्रीगुरमूर्त नमीद्रीदक्षिणा सा दृष्टि सूक्ष्मद्याचर वसना स्पर्शशनिया दृष्टिर्मुखदृशिया सा दृष्टिदृश्याक परप्रदृष्टि न्यलमिककल ब्रह्म आत्मूर्णस्वीपूर्णानंदयरसलोणकारिणे मात्र दलद्युति करुणाजने वर विभूषणूषण कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति मनोरथगुवाजानीसंूता श्रीराम संगता अध्यात्म राम गंगेयम पुनाभुवनत्र गो भगवान शंकर गौरी से कह रहे हैं एक दिन नारद मुनि ब्रह्मलोक से मरते लोक की ओर लौट रहे थे घुमंतु स्वभाव तो है ही तो रावण ने देखा उनको नमस्कार किया रावण ने पूछा नारद जी से कि भगवान हमको ये बताइए कि मुझसे युद्ध करने की योग्यता रखने वाले वीर कहां रहते हैं मैं वीरों से युद्ध करना चाहता हूं आप तो तीनों लोग की बात जानते हैं हमको कोई लड़ाई करने के लिए मिलता ही नहीं है नारद जी ने कहा चिरकाल तक ध्यान करके कहा श्वेत द्वीप में जो लोग रहते हैं वे तुमसे युद्ध कर सकते हैं क्योंकि उनमें बल अधिक होता है जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं या जो विष्णु के हाथों मारे जाते हैं वे ही लोग वहां जाते हैं और उनको देवता दैव से कोई जीत नहीं सकते रावण ने अपने मंत्रियों को साथ लिया पुस्तक विमान पर आरूढ़ हुआ और धावा बोल दिया श्वेत दीप